गया के बाद सरसठ सिक्सटी सेवेन सोनी मुनि गिरा सत्य जी अग दंपतिमा हर्षानी नारदहू ये भेद न जाना कसा एक समझ गुलिरि जागिरीक शरीर भरे जल नयना ऋषा देव ऋषि मां सुवचन हृदय धरी राखा उपजेऊ तो पद कमल सनेऊ तो मिलन कठिन मन भाषण देऊ तो अवसर प्रीति दुराई सखी उछंग बैठ पुनि जाई, जाई। न हो देवर शिवानी दुरा कहीं तो दंपति सकी सयानी धर धीर कह गिरिराऊ और नाथ का, तो का करिय उऊ सह मुनि सहमवंत सुनी जो विधि लिख लार देवनुजनर नाग मुनि कौन मीट निहार नि राम चंद्र की जय पाम हनुमान की जय भाई चंदी जय अब स्मरण करो ये हिमांचल का घर <coughs> वहां पर नारद जी आए नारद जी ने पार्वती जी की स्त्री खाद्य देखकर के बताया कि इसमें बहुत गुण हैं, स्वयं तमाम गुणों से युक्त है और इसका प्रारंभ भी बहुत अच्छा है इसके कारण माता पिता को यश प्राप्त होगा इसका जो है वो बात भी अच्छा होगा और सारे संसार में भी लोग इससे सुख पाएंगे लेकिन इसमें दो एक दुर्गुण है दोष है दोष है क्या है कि इसका पर्थ जो है वो हो एक विलक्षण प्रकार का होगा ये समस्या इसके साथ और शंकर जी के उन्होंने कुछ लक्षण बता दिए जिन लक्षणों के दो प्रकार के अर्थ लग सकते हैं एक तो वे गुण भी हो सकते हैं दूसरी ओर दोष भी हो सकते हैं उनको वो सब जब नारद जी ने इस प्रकार से बोल दिया तो सुनने को पार्वती जी ने भी सुना और हिमांचल मैना ने भी सुना लेकिन अब यह है दो पक्ष का लिए एक पक्ष हो गया पार्वती जी का बाकी सबके दूसरे पक्ष हो गए अब ऐसा समझ लें कि वहां पर हिमांचल है मैना है उनकी शक्तियां इत्यादि हैं इन सबकी दृष्टि भौतिकवादी है पार्वती जी हैं इनकी दृष्टि अध्यात्मवादी है तो वही गुण लक्षण जो है अध्यात्मवाद की दृष्टि से गुण है भौतिकवाद की दृष्टि से वही दुर्गुण है ये दोनों के अर्थ अलग अलग प्रकार से जो जैसा व्यक्ति होगा उसी प्रकार से वो अपने अर्थ लगाएगा अपने अपने मन बुद्धि के अनुसार उसी प्रकार से वो समझेगा ऐसा नहीं कि एक बात है तो सब लोग वैसे ही समझेंगे जो घटना घटी जो वस्तु हुई वो सब लोग एक ही समान समझे ऐसा नहीं लोक में भी भौतिकवादी लोग भी अपने अपने स्वार्थ अपने अपने मन अपने अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से समझते हैं लेकिन जहाँ पक्ष बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हो जाए भौतिकवादी पक्ष अध्यात्म पक्ष वहाँ तो बिल्कुल साफ समझ में आता है कि दृष्टि में भेद है अब वो गोस्वामी ये दिखाते है कि देखो दोनों का दृष्टि भेद किस प्रकार के तो सुनो मुनि गिरा सत्य जी यानी जब मुनि नारद जी ने पार्वती को मिलने वाले बर के लक्षण बताए तो उनकी वाणी को सुनकर के सबने ने सत्य माना सत्य माना दोनों पक्षों ने सत्य माना हिमांचल ने भी सत्य माना पार्वती जी ने सत्य माना लेकिन दुख दंपति ही, उमा हर्षानी दुख दंपति ही दंपति के मने हिमांचल और मैना बल्कि उनके साथ सखिया भी हैं वो भी बात में कह दिए सोचे ही दंपति सखी सयानी मैंने और भी जो स्त्रियां वहां बैठी हुई हैं वो भी सबसे सब दुखी हुई लेकिन पार्वती जी क्या हुआ वो महासानी वो हर्षित हुई यह कैसे हो जाता है कि एक ही बात से कोई प्रसन्न हो जाए और कोई दुखी हो जाए इससे एक सूत्र यह भी मिलता है कि घटना विषय जो घटती है बाह्य जगत में वो सुख दुख देने वाली नहीं है उसको व्यक्ति उसको जैसे इंटरप्रेट करता है अपनी मन बुद्धि से उसी प्रकार सुख दुख होते हैं इंटरप्रेट करने का कहां से कौन सी से प्रेरणा मिलती है इसके कारण इंटरप्रिटेशन होता है उनके कारण व्यक्ति की वासनाएं अगर तमोगी रजुगुनी व्यक्ति जो है उसी घटना का इंटरप्रिटेशन करेगा तो एक प्रकार की भावना उसके मनमोत्पन्न होगी सत्यगुणी व्यक्ति उसी का इंटरप्रिटेशन करेगा तो उसके मन में दूसरे प्रकार की भावना आएगी अज्ञानी व्यक्ति उसका इंटरप्रिटेशन करेगा तो एक प्रकार के उसके विचार आएंगे ज्ञानी व्यक्ति उसी का इंटरप्रिटेशन करेगा तो दूसरे प्रकार के आएंगे अपने शास्त्रों में ये बात जगह जगह कैसी कही जाती है जगह जगह ये बात शास्त्रों में बार बार आती रहती है कि कम से कम इस बात को तो व्यक्ति को समझना चाहिए अगर ये बात समझ में आ जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या जो लोगों में मतभेद के कारण से संघर्ष उत्पन्न होता है वो समाप्त मतभेद क्यों कि भाई मत ही अलग अलग है तब तो भेद तो होगा करेगा अपनी अपनी बुद्धि अपने अपने उस प्रकार का निर्णय उस प्रकार तब तो मतभेद में कोई व्यक्ति दुखी ना हो ये ना समझे कि भाई दूसरा देखो तो हमें ऐसा कहते हैं नहीं समझ में आता दूसरा कह हम ऐसा कहते बिल्कुल ठीक कहते इसको समझ में नहीं आता ये जो एक बहुत ही बचकानी बात है छोटे बच्चे जो होते हैं वही इस प्रकार समझते हैं जो हम कहते हैं जान समझते हैं वही है प्रौड़ व्यक्ति जो शास्त्र में इस प्रकार की बात कहते हैं और अपने अनुभव से भी जान जाते हैं कि संसार में दृष्टिभेद है अपने अपने दृष्टि से अपनी अपनी स्थितियों को देखते हैं समझते हैं उनका आकलन भिन्न प्रकार को होता है एक व्यक्ति ये तो कह सकता है कि हमारे विचार से है तो दूसरा व्यक्ति समझ ले कि इसकी बुद्धि में ये बात ऐसे आई बस बात खत्म हो गई ये नहीं कि वो हमसे दुश्मनी करना चाहता है हमारा विरोध करना चाहता है हमसे झंझट खड़ा करना चाहता है इसलिए ऐसा हो रहा है यह सब दर्द की बात है बस उसकी बुद्धि इस प्रकार की जैसी बुद्धि होगी वैसे ही वो समझे अब अगर मान लो कोई निंदा करने वाला व्यक्ति किसी की निंदा करे तो कैसा लगेगा निंदा खराब लगती है निंदा करने वाले पर क्रोध आता है झगड़ा का होता है ये स्वाभाविक प्रवृत्ति संसार में लेकिन संत लोग जो कहते हैं उनकी दृष्टि दूसरी है वो कहते हैं इसमें ये क्या बात है अगर कोई निंदा करता है तो क्या खराब बात है तो कुछ खराब बात नहीं क्या खराब बात नहीं और खराब बात है वो कहते हैं निंदक नियर एरा आंगन को टी ये बात कहां से आ गई अब इससे यह लगता है कि देखो ये एक दृष्टि एक ये है कि निंदा करने वाले व्यक्ति से झगड़ा करो बढ़ाओ मारो उससे जरूरी है और दूसरा ये निंदा करने वाला मिले तो उसको अपने घर में बसाओ मेरे रात पास रख दो उसको आंगन को टी है मैंने अपने घर के आंगन में ही उसको रहने के लिए स्थान दे दो घर के बीच में यदि तो यहां रहो करो निंदा करो तू तो। बिन पानी बिन उव मैंने जब जो दोस्ती जुगत सफाई करने की कोई बात वो अपने आप जो सफाई करता रहेगा निंदा करने वाला क्या काम कर रहा है, है? सफाई करने में लगा हुआ है धोध साफ करो दुर्गुण जहां से दिखाई दे रहे बिछारे को उनको सफाई में लगा हुआ है और अच्छा मिलेगा एक सफाई करने वाला दो साफ से क्यों भगाते हो तो देखो दृष्टि का ढेर देखो एक दृष्टि यह है निंदा करने वाले को भगाओ उसको झा करो उससे हाँ। अब ये इतनी दृष्टि की बात ये नहीं सुनना बहुत लोग इस प्रकार के शास्त्रों के भी अध्ययन करते रहते हैं शास्त्रों में जो बातें लिखी ये बोलते भी रहते हैं लेकिन व्यवहार काल में जब आती बात तो बस वहां वही इस तरीका फिर जहां निंदा की तर निंदा करने वाले से फिर झगड़ा के अगर कोई आश्रम में ऐसा आ जाए कि, कि किसी की निंदा करे बड़ा बड़ा बड़ा उसको साथ ये तो निंदा करता है निंदा करता है निकालो निकालो निकालने का कभी कभी निकाल दिए जाते हैं निकाल के बाहर कर दिए जाते तो निंदा करता है लेकिन कहे कि निंदा करता है जो अच्छा काम करता है ठीक तो है क्या निंदा करता है तो क्या खराब कहीं नहीं नहीं निंदा नहीं सुनना चाहते रहनी ही चाहिए आंखों नहीं आना चाहिए एक उदाहरण है इस प्रकार का ऐसे करके जन कितनी घटनाएं इस प्रकार की घटती हैं, जहां व्यक्ति का एक दृष्टिकोण एक प्रकार का है दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरे प्रकार का है तो भिन्न भिन्न बुद्धियों की उनके कार्य क्षमता और दिशायान के कार्य करने की भिन्न भिन्न प्रकार की जैसी इसकी कार्य होगी अभी यहाँ साफ साफ दिखा दिया इसलिए कहते हैं कि देखो दुख दंपति उमा हरसानी ऐसा क्यों हुआ कहते हैं एक समझक बिलगाना दशा एक मान स्थित्व एक ही है नारद जी के वचन एक कही है वही नारद जी की बाणी को पार्वती जी भी सुन रही है उसी नारद जी की बाणी को हिमांचल और मैना भी सुन रहे हैं लेकिन उसी का दशा एक समझ बिलगाना लेकिन उनका समझना भिन्न भिन्न है पार्वती जी देख रही हैं तो करीब गुणों को वर्णन कर रहे हैं नारद जी ये दोस्त नहीं है ये तो सब ऐसा अगर पति मिले तो इसमें सब गुण ही गुण है नारद जी वह उसके हिमांचल सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो सब शब्द ही दोष बता रहे हैं सब है है। तो कहते ये जो स्थिति हुई दोनों की नारद ही भेद जाना नारद भी इस भेद को नहीं समझ पाए कि नारद जी ने तो ये समझा कि हमने ये दोष बता दिए इसके पति के तो हिमांचल मैना ये सब जो है उन्हीं के साथ साथ पार्वती जी सब मिलकर के दुखी होंगे लेकिन पार्वती जी को दुख नहीं हुआ ऐसा क्यों हुआ कहते सकल सखी गिर गिर नैना तो शरीर जले भरे जल नैना देखो सबके आंखों में जल सबके आंखों में सखी सकल सखी जितनी मां सखियां बैठी तो उनकी सबके आंखों में आ गए गिरजा पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए गिरि मैंने हिमांचल की आंखों में आंसू आ गए मै उनकी पत्नी के आंसू में आंसू आ गए माने जितने वहां बैठे थे आंसू सबके आसम आ गए आंखों सब में आंसू आ गए लेकिन आंसू भी के है केवल दुखी होने के आंसू थोड़े होते हैं आंसू एक उद्वेग के लक्षण है जब किसी व्यक्ति के मन में उद्वेग कोई उत्पन्न होगा तीव्र उद्वेग होगा तो दुख भी एक है वो उत्पन्न होता तो आंसू आ जाते ऐसी जब बहुत प्रसन्नता होगी तो वो भी है उसके कारण भी आंसू आ जाएंगे तो पार्वती जी भी आंसू आए आंखों में वो आंसू आए उमा हर्षानी उनके हर्ष पे आंसू आ गए लेकिन हिमांचल आदि के जो आंसू आ गए इनके सत्य आंखों में वे दुख के कारण आ गए ये जो है नारद जी ने भी जब देखा तो ये तो समझ गए तो सत्य आंखों में आंसू है और ये जितने हिमांचल आदि हैं उनको सबको दुख हो रहा है ये भी नारद समझ गए लेकिन पार्वती जी प्रसन्न है और उनकी प्रसन्नता के आंसू है ये नारद भी नहीं जान जानने की जहां तक बात है वो तो पहले भी आपको बता चुके हैं मार रखे हैं जानने की जो है कोटियां हैं <coughs> माने कोई एक नीचे का है के स्तर का ऊपर के स्तर व्यक्ति है तो नीचे के स्तर का व्यक्ति ऊपर के स्तर की बुद्धि को नहीं जान सकता लेकिन ऊपर के स्तर के बुद्धि जो है नीचे की स्तर की बुद्धि को समझ सकता है तो हिमाचल आज जितने हैं उनसे तो श्रेष्ठ बुद्धि है इसलिए हिमांचल आदि की जो स्थिति है वो तो नारद जी समझ गए लेकिन पार्वती जी की स्थिति नारद जी से भी श्रेष्ठ है इसलिए नारद जी पार्वती की बात नहीं समझ पाए लेकिन पार्वती जी नारद की बात समझ गई शंकर जी के जो गुण बता रहे हैं वो ये बात है तो नारद जी से पार्वती जी को छिपा नहीं रहा तब देखो तीन कोटियां समझ की हो गई है सामने सामने एक पार्वती जी की दृष्टि और दूसरी नारद जी की दृष्टि और तीसरी जो है आदि की दृष्टि और समझने के लिए ऐसा समझ लो जैसे कि एक बेसिक कक्षाओं का एक छात्र और उसको पढ़ाने वाला एक अध्यापक जो हाई स्कूल तक पढ़ा है और उस स्कूल तक जो पढ़ा है वो छात्र उसका भी एक टीचर जिसने हाई स्कूल में पढ़ाया है वो एमए तक पढ़ा हुआ है अब इन तीनों की समझ में क्या स्थिति होगी कि जो एमए तक पढ़ा है वो तो हाईस्कूल वाले व्यक्ति की बात को बुद्ध को समझ लेगा और हाई स्कूल वाला जो है बेसिक वाले की बुद्धि को समझ लेगा लेकिन बेसिक में जो पढ़ने वाला छात्र है वो अपने ये नहीं समझ पाएगा कि आखिरकार ये जो हमको मास्टर पढ़ाता है उसको कितना ज्ञान है रोई नहीं, नहीं बातें बढ़ाता है क्या क्या ज्ञान नहीं समझना हाई स्कूल वाला छात्र जो उसे है उसे ये नहीं समझना आएगा पढ़ाने वाला हमको उसको कितना ज्ञान है उसकी था नहीं मिलेगी उसे ये एक स्तूल स्थान था जिसको ज्ञान में लोग बात जानते हैं देखते रहे इसी प्रकार से अध्यात्मिक क्षेत्र में भी बुद्धि का विकास होता है निम्न बुद्धि उससे भी उच्च बुद्धि उससे भी उच्च बुद्धि निम्न बुद्धि के व्यक्ति हैं जब कोई आध्यात्मिक आध को रहस्य की बातें ज्ञान की ऊंची ज्ञान की बातें बोलने लगो तो जिनकी की बुद्धि का विकास नहीं हुआ है तो वह फिर उन बातों को समझ नहीं पाते ये नहीं समझ पाते क्या कह रहे हैं कहां की बातें क्यों ऐसा कह रहे हैं चकराते उसमें क्योंकि उनकी बुद्धि का उतना विकास नहीं लेकिन जो उसका बुद्धि का विकास है उन तत्त्वों को सब जानता है वो साधारण लोगों की व्यक्तियों को बुद्धि को समझता है कि जब अनुकूल स्थित आती है तब व्यक्ति हर्षित होता है प्रतिकूल आती है तो वो तो दुखी होता है संसार के विषय लोगों को सुख देते हैं ये सब बातें जो उसे उस ज्ञानी व्यक्ति को सबकी दशा का जो साधारण व्यक्ति की दशा होती है उनको सबको भी समझता है उसे तो छुपा नहीं हो लेकिन अगर ज्ञानी व्यक्ति कहे कि देखो विषयों में जो प्रीति लगती है वो तुम्हारे मानसिक विकार है विशेष सुखदाई तुम्हारे लगते हैं इसके माने तुम्हारी बुद्धि रही है दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि भरे उसमें उसमें कोई विकार भरा हुआ है इसके कारण तुम्हें ये सुविधाई समझ ऐसे कैसे हो सकता बिल्कुल साफ सुविधाई दिखाई देते हैं हम जरूर देखते हैं कि सब विषय सुविधाई और हम क्या किसी से पूछ ले सबको सुखदाई लगते हैं लेकिन ज्ञानी कहे कि हां तुमको सबको सुविधाई लगते हैं लेकिन ये सब गलत बात है ये सुखदाई है नहीं केवल तुमको लगता है ये तुम्हारा भ्रम है अब ही मतभेद की बात एक व्यक्ति की बुद्धि को कुछ दिखाई दे रहा दूसरे व्यक्ति बुद्ध को बुद्धि कुछ और दिख रहा है तुलसीदास ये पूछो कि दोनों से कौन ठीक है हा? तो तुलसीदास संसार के हजार लोगों का समर्थन नहीं करेंगे तुलसीदास कहेगा अच्छा हजार, हजार हजार लोग तो ये कह रहे हैं कि विशेष सुखदाई है तो चलो यही बात ठीक है बहुमत इसी का है उसके लिए बोलेंगे वो उसी व्यक्ति की बात को बोलेंगे जो ये कहता कि है कि विषय सुखदाई नहीं दुखदाई है तुलसीदास जी एक चौपाई इस प्रकार की है काम भुजंग डसे काम भुजंग डसे विषय निंब कटु लगत नाही चपाई बड़ी कठिन लगे उस कार से देख लो कि जिसको की कामना रूपी सर्प ने जिसको डस लिया है उसको विषय रूपी जो है वो नीम कड़वी नहीं लगती जैसे सांप काट ले साधेरे तो में किसी सांप काट लिया तो सांप ने काट लिया कि कांटा लग गया इस बात का निर्णय करने के लिए क्या करते है गाँव में लोग बात कहते नीम खिलाओ उसको तो नीम की पत्ती लेकर उस कचाओ उसने चबाई कहा कि मीठी लगती कड़वी तो उसने कहा कि तो मीठी लगती है कभी तो नहीं लगती तब तो लोग समझ जाते हैं हाँ हाँ साथ में काटा साथ में काटा अब इलाज करो उसका ऐसे तो करके जिनको भी कामना रूपी सर्प ने डस लिया है उसे उनको पूछो भी देखो ये विषय जो है वो हो सब्स रूप्रे बड़े मधुर है इतने सुंदर खाद्य देखो कैसे लगते हैं हाँ बड़े मीठे है अच्छे है बड़े सुखदायी है हरा समझ जाओ कि उसको काम बजे मैंने दसा ये टेस्ट उसका है अब इस प्रकार के देखो मतभेद की बातें जो है एक व्यक्ति तो ये कहता है थोड़े व्यक्ति इस प्रकार के कहते हैं कि विश्व में सुख नहीं है दुख है लेकिन जब व्यक्ति को जब जब जब, जब उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई होती है जब उसमें अज्ञान छाया होता है तब उस व्यक्ति को वही विषय जो दुखदाई है वो सुखदाई भी को लगते हैं इस दशा के अनुसार परिवर्तन किस प्रकार से होता है तो अब ये व्यक्ति जो ज्ञानी व्यक्ति है वो तो ये जानता है कि संसारी व्यक्तियों को विषय सुखदाई क्यों लग रहे हैं लेकिन एक संसारी व्यक्ति को ये बात नहीं समझ में आती कि ज्ञानमान व्यक्ति को ये विषय क्यों लग रहे हैं जबकि सारी दुनिया को प्रिय लग रहे हैं ये सब इनके जो ये इन्हीं का सबको एक जगह नहीं बहुत जगह इस प्रकार से देखेंगे कि दृष्टि इस प्रकार की दृष्टि कैसे कैसे करके है वो देखें। तो ये कहते है की यह सकल सखी गिरिजा गिर नैना शरीर भरे जन मैना सबके आंसू में आतू है ओ इन प्रसाद सि तो सब जानते हैं पार्वती जी, जी जानती और भी सब जानते हैं की जो नारद जी जो कुछ कह रहे हैं ये झूठ नहीं हो सकता उमा तो सुचन हृदय भरी राखा तो पार्वती जी ने नारद जी की बात को इस बात को हृदय रख लिया हृदय रख लिया कि इसके माने नारद जी कहते ऐसा मिलेगा। इसके ये जी मिलेंगे और ऐसा निश्चय कर लिया उनके मन में विश्वास आ गया और उपजीव शिवपद कमल समय अब जब उनके हृदय में पिछले जन्म से ही शंकर जी के चरणों में प्रेम था अब जहाँ नारद जी ने इस प्रकार की बात कही तो वो छिपा हुआ प्रेम प्रकट हो गया अब ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी सूचित करता है अगर गीता के छठवें अध्याय को देखें तो जैसे अर्जुन पूछता है भगवान से कि भगवान यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में साधना करता रहे ज्ञान भक्ति करता रहे ध्यान साधना करता रहे और शरीर छूट जाए तो क्या होगा तो भगवान कहते हैं अगला शरीर मन उसका फिर मिलेगा और फिर वही इसी प्रकार का साधना करेगा फिर उसको इसी प्रकार इसी में अपने आप ही इस मार्ग में आपको अपने बढ़ने लगेगा तो वो जो सिद्धांत पुनर्जन्म के सिद्धांत किस प्रकार के कार्य करता है मनुष्य की प्रवृत्तियां किस प्रकार से कार्य करती जो वहां बताया वो यहाँ दिखा दिया पार्वती जी जो वो है, पिछले जन्म में जो शरीर छोड़ा तो भगवान शंकर जी के प्रेम को इस ध्यान रखते हुए कि जन्म जन्म भगवान शंकर जी के उनके प्रेम बना रहे उनके चरणों में ये भाव अभी इस जन्म में भी अब वो प्रेम प्रकट होता है तो उसका भी कारण कोई बनता है प्रेम तो पहले से संस्कार तो पहले पार्वती जी के मन में लेकिन नारद जी आ गए तो नारद जी इनके गुरु है ये पार्वती जी उनको अपना गुरु मान लेती हैं क्योंकि इन्हीं ने फिर के हृदय में उस प्रकार के भगवान शंकर जी का स्मरण दिलाया और उसी प्रकार का प्रेम उनके अंदर में उत्पन्न हो गया इसलिए उपजेव से उपद कम समय हूँ <laughs> उपजेव था तो पहले वो फिर प्रकट हो गया उनके हृदय में आ गया और मिलन कठिन मन भाषण देह बस बात इतनी रह गई शंकर जी कैसे मिलेंगे उनको जो तो प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है यह बात जरूर उनको आती रही उनके मन में तो जान को सारा प्रीत दुराई अब उस समय पार्वती ने समझा कि इस समय जो है भगवान शंकर जी के प्रति हमारे हृदय में प्रेम आ गया है वो प्रकट नहीं होना चाहिए और लोग जानने ना पावे इसलिए पार्वती जी ने उस प्रीति को छिपा दिया मैंने उसके संबंध में कुछ कहा नहीं पार्वती नारद जी से ने कहा कि नारद जी तुमने तो ये बहुत अच्छी बात कही जो तुमने ये सब संवर्णन किया ऐसा तो हम पद चाहते ही थे ऐसे पार्वती ने कहा नहीं कहा ऐसे कहना चाहिए था हाँ उसको देखो <laughs> अगर पश्चिमी इस प्रकार का कोई संस्कृति होती तो हो सकता कि है कि ऐसे ही बोलते लेकिन भारतीय संस्कृति तुम्हें जो है ये इस प्रकार का नहीं है <laughs> और इस समय इस प्रकार की कनी जरूरत नहीं तो जान को अवसर प्रीत दोराई उस तो प्रीत को उन्होंने समु छिपाया सखी उछंग उन, बैठ उन्हीं जाय और जाकर कोट करके पार्वती जी जहाँ और उनकी साथ सखिया साथ तो खेलती थी उन्हीं के पास जाकर के अपने बैठ गई और ऐसे बैठ गई जैसे उनको कुछ ये पता ही नहीं है कि पति क्या होता है विवाह क्या होता है आखिर क्या होना है ये किस बात की नारद जी कौन बातें कर रहे हैं ये सब उनको कुछ समझ नहीं है ऐसे करके भोली भाली बनी उसी प्रकार से करते हुए जैसे कुछ उनको जानकारी नहीं जा करके बैठ गई जानती था मैं लेकिन उनको छिपा लिया उसको और जनाया नहीं सबको अब प्रकट करके तो अब वो सबने हिमांचल तो आदि में समझा और जो वहां लोग और भी थे उन लोगों ने समझा कि पार्वती जी को समझ में आ रहा कैसा पति गुणी दुर्गुणी मिलेगा और मिलेगा तो क्या होगा पति क्या होता है क्या भला है ये सब इनको समझ नहीं है तो वो तो पार्वती अपने किनारे बैठगी हिमानचल अपनी समस्या लेकर के नारद जी से उलझ गए तो झूठ न हो देव ऋषिबानी तो दंपति सोच ही सखी सयानी तो जैसे पहले बताया था की इनको बड़ा दुख हुआ हिमांचल मै ना को को ये सब सोच पड़े थे और ये भी सोच रहे थे कि नारद जी ने जो कहा ये झूठ तो नहीं हो सकता जब झूठ नहीं हो सकता इसका मतलब होगा ऐसे ही जब ऐसा ही होगा तो ये तो बड़े दुख की बात है ऐसे करके वो विचार कर रहे थे <coughs> तो जब उनको स्वयं कोई उपाय नहीं सोचा ये तो ऐसा होने नहीं होना है तब तो नारद जी सही पूछते हैं कि आप बताइए कि क्या किया जाए उधर कहु गिर और तो सब लोग आंखों में भरे कुछ भरते ही रहे लेकिन हिमांचल उनमें समय एक पुरुष महिमांचली थे तो पुरुषों को जरा दृढ़ता होती है मजबूत हृदय होता है तो धैर्य धारण किया और उन्हीं ने नारद जी से पूछा कि कहो नाथ का कर भी समय हमारे आप ही स्वामी हो अब आप ही बताओ कि हम क्या इस समय करें तो हमारे इसके जो समस्या आ गई है इसका समाधान किस प्रकार के हो तो मार्गदर्शन आदि करो उस प्रकार से प्रार्थना की और उनसे पूछा ऐसे देखते हैं कि आप लो जैसे जो लोग जैसे ज्योतिषी लोग मिला करते हैं हाथ देखकर के दिन पत्री देखकर करके भविष्य देख बताते रहते हैं तो जब उस प्रकार के बताते हैं तो कहीं बता दिया दोष बता दिया कहीं है तब तो फिर ये भी बताते हैं कि किसी ने कह दिया देखो इनके शनिश्चर मध्यम में तब वो क्या कहेंगे क्या हमें कृपा करके ये बताइए कि ये दोष कैसे मिटे हम तो वो ज्योतिषी ये बताएगा कि शनिश्चर की पूजा कैसे की जाती है और कैसे उदोष मिटता है क्या क्या ध्यान करना पड़ता है तो वो भी फिर बताता हो तो ऐसे ही नारद जी से जब पूछा कि इस प्रकार की समस्या है तो नारद जी बताए समस्या का समाधान क्या होगा उसी प्रकार से पूछे लगे बिल्कुल तो जैसे की ज्योतिषी कोई मिला हो आजकल के समय में वैसे ही नारद जी वहां पहुंचे और जैसे ज्योतिषी से व्यवहार होता है उसी प्रकार का व्यवहार उसी प्रकार की बात वही तो होने लगी तो जब उन्होंने श्रीमांचल में पूछा तो कहनी सहेमान को तो नारद जी नारदी मु कर हिमांचल सुनो जो विधिता ने जो भाग्य में सकता चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो चाहे मनुष्य हो कोई भी और हो माने कोई भी ऐसा नहीं हो तो विधाता की लकीरों को कोई मेट दे जो प्रार्भ में होगा वो तो होना ही है होगा ही होगा अब पहले तो नारद जी ने और उसको जो ऐसा कह करके मन ये मानो बोल दिया कि तुम्हारी समस्या का कोई समाधान है ही नहीं ऐसा ही होगा अब समस्या तो होती ही मान ये भी हो कि कोई समस्या आवे घटना घटे घटने को हो तो घटे लेकिन व्यक्ति हारी नहीं मानता है वहां पर भी कोई ना कोई उपाय करता है अब देखो नारद जी उनके आगे बताते हैं कि देखो जो घटना घटनी वो तो ऐसी हुई होगी जैसा पति इनको मिलना वो तो है तो वैसा ही मिले मिलेगा लेकिन फिर भी हम एक उपाय ऐसा बताते हैं कि इस घटना का दोष घट जाएगा ऐसे तो, तो बड़ा दोष लग रहा है इसमें आता है, लेकिन इसका दोष होगा नहीं घट जाएगा जैसे अखंडानंद जी ने अपने गुरु के पास जाकर के ब्रह्मानंद से कहा कि हमको जो है मार्केस लगा हुआ है हम तो मर जाएंगे हा? तो इन्होंने कहा मर जाओगे तो मर जाओगे तो घटना ठीक है उसकी हम कुछ बात नहीं कहते हैं लेकिन और लोगों को मरने का दुख होता है तुम्हें मरने का दुख नहीं होगा इसकी जिम्मेदारी हमारी तो देखो इतना सुधार कर दिया तो अखंडानंद जी मरे अपने ढंग से मरे हैं। और लोगों की जस्टिस से तो नहीं मरे लेकिन उनके जो ज्योति लोग थे उनकी जस्ट से तो मरी मरे उसके बाद उन्होंने अपनी मरने का संस्कार इत्यादि सब कर दिया हवन इत्यादि कर दिया और सन्यास की दीक्षा लेगी ले ली नाम बदल गया पुनर्जन्म हो गया मर गए और उनका जो दुख मरने का था तो मर गए जीते जीते मर गए तो उनको अपने दुख भी नहीं हुआ मरने का तो उस दुख से भी बच गए और तो देखो घटना भी घटी लेकिन दुख भी नहीं हुआ ये युवतियां हैं समस्याओं के समाधान किस प्रकार के है ये देखो के के तो, समस्याओं के समाधान दो प्रकार के होते एक समस्याओं का समाधान भौतिक समाधान होता है एक आध्यात्मिक समाधान होता है जो समस्याओं का भौतिक समाधान होता है उसे कहते हैं सतही समाधान और जो आध्यात्मिक समाधान होता है वो उसका फंडामेंटल समाधान होता है, मूलभूत समाधान होता <k McC 'ills> जैसे एक पेड़ है तो उसकी डालें काट दी छाट दी तो उसकी फिर उसमें पत्तियां निकलिया फिर उसकी शाखाएं निकल आई फिर उसमें फूल फिर निकल आए लेकिन उसको जड़ से काट दे उखाड़ के फेंक दे रह जाए। तो कौन सी शाखा निकलने वाली कौन सी पत्तियां फुल निकलने वाली तो दो प्रकार के समाधान भौतिक समाधान जितने हैं वो डालों के काटने छाटने की तरह से है, है? तो फिर तो तो तो तो तो तो तो समस्याएं नहीं, नहीं आ जाती पुरानी पुरानी समस्याओं को काट छाट के अलग कर दिया नई समस्या तक हो गई लेकिन आध्यात्मिक समाधान जो है उसमें उसकी जड़ से शास्त्रों को जिनको अध्ययन करते हैं इनका तात्पर्य समझ समझना आता है जीवन से इनका संबंध समझना आता है इसलिए देखें तो यहां ये दिखाते हैं कि देखो जो भौतिक रूप से जो घटना घटने वाली है वो तो घटना घटेगी घटेगी जरूर लेकिन नारद जी आगे बताते हैं इस घटना के घटने पर भी जो समस्या तुमको लग रही है उस समस्या का समाधान हो सकता है जो दुख का कारण तुम्हें तो लग रहा है उसका निवारण किया जा सकता आगे देखिए तदपि एक मैं कहू पाऊ कहा, तो कहा करी जो दैव साई जस बर मैं बरण्यू तुम पाई मिली उमी कस संशय नाई जे जे भर के तो सब बखानी शिव पर मय अनुमने जो विवाह संकर सब हो गुण सम कह सबकोई जौ वहीं सेज संयम से हरिकर छु तीन कर दोस नरई भानुक सानु सर्वस खाई तिन्ह मंदता शुभ रे अशुभ सलिली न का गुसाई रवि पावक सुरसरिति नाई जय सा कर जड़ विवेक अभिमान रही तलप भरी नरकम जीव के समान श्री आवर रामचंद्र की जय पवन सुध अनुमान सी जय सदस जय तो नारद जी कहते हैं जो होना है तो जरूर होगा लेकिन फिर भी एक उपाय बताते हैं सदब एक उपाय एक उपाय बताते हैं की हो ही करे जो दैव सहायी इसमें विधाता सहायता करे तो ये फिर कार्य हो सकता है इस प्रकार से क्या उपाय इसका है कि जस बर में बरण तुम पाही ही कि जैसे बर के लक्षण जो हमने तुमको बताए हैं इसको जो मिलने वाला है मिले ही तो सुशय ना ही तो वो तो उनको मिलेगा इसमें किसी बात की संशय नहीं लेकिन जो विवाह शंकर संग अगर शंकर सं, जी से इनका विवाह हो जाता है तो दोष सौ गुण सम कहे सबको तो शंकर जी में ये सब दोष होते हुए भी ये दोष शंकर जी में नहीं माने जाते हैं तो उनमें सभी गुण ही समझे जाते हैं इसलिए ये दोष शंकर जी में बने भी रहे इनके घर में ये सारे दोष बने भी रहे तो रहते हुए भी गुण करके ही माने जाएंगे तो वहां इनकी बचाव हो जाएगा इस प्रकार से इसलिए इनका विवाह शंकर जी से कर दिया जाए तो इससे ये पता लगता है कि शंकर जी ये नारद जी जो है ये हिमांचल को यही बताने के लिए आए थे कि पार्वती जी का विवाह शंकर जी से कर देना चाहिए लेकिन हिमांचल को ये बात स्वीकार होगी नहीं इसलिए इतना यदि उन्होंने भूमिका तैयार कि देखो पहले बड़ के देश बताए और उसके बाद में जब हिमांचल कहा कि इस प्रकार कैसे हो तब उनको समझा दिया कि शंकर जी से विवाह करो अगर हिमांचल अब गए उसमें जाल में एक प्रकार से और हिमांचल कहने नहीं, नहीं हम शंकर जी से नहीं करेंगे नहीं करोगे तो इसके तो ऐसा जैसा लक्षण बताया ऐसा बड़ मिलेगा और दूसरी जी कहीं कर दोगे तो फिर इसके ये दोस्त दो सही करके रहेंगे तब तो बहुत भी पछताना तुम्हें पड़ेगा इसलिए अच्छा ये है कि शंकर जी के साथ तुम विवाह कर दो तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा तो हिमांचल को ये बात स्वीकार करनी पड़ी अभी आगे चलकर के देखते हैं हिमांचल इसको जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन आखिरकार अंत में जाकर के हिमांचल को यही बात स्वीकार करनी पड़ती है बीच में हिमांचल रशिष्ट करते हैं अब पार्वती जी शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं आगे लेकिन हिमांचल जी को लगता है कि देखो पार्वती जी गलत कार्य कर रही है इनको ऐसा नहीं करना चाहिए शंकर जी से विवाह करने से फायदा लेकिन बाद में बात से को समझना पड़ता है ध्यान देना पड़ता है कि यही बात थी। है इससे भी इस कथा से भी ये पता लगता है कि देखो जो अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, संसार के लोग उनको गलत रास्ते पर समझते हैं समझते कि देखो ये भटक गया ये गलत रास्ते पर चला गया हजारों लोग ऐसे बोले लेकिन जब वही व्यक्ति अध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए उसके व्यक्तित्व का विकास हुआ ज्ञानमान बना यशस्वी बना कीर्तिमान बना लोगों को कार्य कार्य करने लगा तो फिर समाज उसे स्वीकार करता था हाँ बहुत अच्छा आदमी बहुत अच्छा आदमी बहुत अच्छा कार्य किया किया, तब उसे स्वीकार करता न जल्दी संसार जो है किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक पद पर जाने वाले को स्वीकार नहीं करता उसे मूर्ख ही समझता ये संसार के नियम इस प्रकार के है उन्हीं का संकेत इस यहाँ पर प्रकारांतर से साथ बताता रहता है की देखो इसके उनके साथ इस प्रकार ही घटनाएं घटे तो कहते हैं जो विवाह शंकर सन सम दोषो सब कोई, तो शंकर जी के जो गुण हैं, दोषो जो दोष हैं, वो भी गुण के समान सब लोग संसार संसार जानता है अब एक उदाहरण देकर के मानो नारद जी विस्तार सहित हिमांचल को समझाने की कोशिश करते हैं उदाहरण देते हैं कहते जब वही से दोष समझ धरा कथा तुम नारायण को भगवान को भी विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले हैं शेषनाग तो की सैया पर शयन करने वाला कोई व्यक्ति हो तो क्या कहलाएगा पागल ही तो कहलाएगा कोई अच्छा तो नहीं कहेगा लेकिन ये कहेंगे विष्णु भगवान शेष सैया पर सहन करते हैं तो कहते हैं तो भगवान विष्णु की महिमा है कि देखो शेष के सैन भी करते रहे और उनके ऊपर बिस्े वो तो बड़े महान है बड़े महान है भे उनकी प्रशंसा वाली बात हो जाएगी तो ऐसे विष्णु भगवान की जो शेष सैन करते हैं तो और भी उनकी महिमा बढ़ती है लेकिन संसार में अन्य व्यक्ति इस प्रकार से सांपों को लपेटने लगे सांपों के बीच में रहने लगे तो कोई उनकी प्रशंसा थोड़ी करता उनको दोष बताता जब वही शेष सैन हर करहीं बुध कचित कर दोष न जा रही उनमें दोष नहीं देखते ऐसे और दो उदाहरण दिखाते हैं भानु के साम सर्व रस खाए <coughs> सूर्य है अग्नि है ये सभी रस खा जाते हैं और इनका मंद तो कोई नहीं इनको कोई मंद नहीं कहता इनको कोई दोष नहीं देता सूर्य को ये दोष लगावे करे <coughs> ये तो जितना कि पवित्र जल है उसका भी शोषण कर लेता है और जितना अपवित्र जल है उसको भी शोषण कर लेता <coughs> अपवित्र जल मलमूत्र आदि का जल उसको भी सुखा देता है। अब तो सूर्य की सूर्य की किरणें दोनों जगह पड़ती है और सूर्य पवित्र हो गया तो कहते नहीं सूर्य पवित्र नहीं होता उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं सूर्य को कोई दोष नहीं देता इसी प्रकार से अग्नि में डालो जलाओ कोई चीज तो उसमें पवित्र चीज डालो अग्नि की उसमें जो यज्ञ की आहुति डालो तो भी अग्नि उसे जला देगी और आहुत ना हो घर का कूदा फूदा निकाल करके बाहर डालो गंदी संदी चीज डालो और उसमें आग लगा दो तो आप क्या करेंगे उसको बिल्कुल जला दे तो अग्नि तो जैसे अग्नि मानो जो यज्ञ की आहुति भी खा जाती है और क्या करकट भी खा जाती है सूर्य जब वो हो, पवित्र शुद्ध जल होगा उसका भी शोषण कर लेगा और पवित्र जल है उसका भी शोषण कर लेगा तो इसके माने ये जो नहीं सूर्य है और अग्नि है ये सर्वदक्षी है और सर्वदक्षी होना दोष है अगर कोई मनुष्य सर्वक्षी हो मैंने जो कुछ मन मूत्र मिले सब खा जाए जो कुछ मानसान से जो कुछ मिले सब खा जाए तो अरे वहाँ गुर्भिक्ष है वहाँ जो है ये है निकष्ट व्यक्ति है सब कुछ खा जाता है सब कोई तो उसे अच्छा नहीं कहेगा लेकिन सूर्य को और को कोई दोष नहीं देता तो ऐसा क्यों है ये कहते हैं कि ये ऐसे एक उदाहरण और देते हैं तीन उदाहरण हो गए चौथा उदाहरण है सुधार सुन सब और सुरसुर कौनित नकाई कैसे प्रकार से गंगा जी है गंगा जी में नदी नाले सब हैं शुद्ध पानी में पड़ता है अशुद्ध पानी में पड़ता है लेकिन गंगा जी को कोई अशुद्ध नहीं कहता गंगा जी की पूजा करने जाते हैं लोग तो दूध लेकर के जाते हैं गंगा जी में दूध छोड़ते हैं दूध छोड़ा गंगा जी में दूध की धार बीच बीच पानी में दिखाई दे रही है आ? तो उससे तो गंगा जी मानो और पवित्र हो गए दूध से और भी सुंदर लग रहे हैं लेकिन उसी गंगा जी में नाला आकर के मिला काला काला पानी उसमें आकर के मिल रहा मिल गया तब ये दोनों उसमें सबके सब, सब गंगा मिलते हैं मिलकर सबके सब, के सब उसी में घुल मिल करके बह जाते हैं सब लेकिन गंगा जी को कोई अशुभ नहीं कहता अपनी अपमित्र कोई नहीं कहता फिर भी गंगा जी में स्नान करते हैं लोग तो कहते है ऐसा क्यों है एक सिद्धांत बताते हैं कि समर्थ का ही दो सुबुसाई जो व्यक्ति समर्थ है उनको दोष नहीं ये सब समर्थ हैं, इसलिए विष्णु है। भगवान भी त्रिदेवों में से हैं, इसलिए वो समर्थ हैं, इसलिए उनको दोष नहीं है इस मार्ग का कर शहन करें तो करें इसी प्रकार से सूर्य है अग्नि है ये देवता समर्थ देवता हैं, इसलिए सर्वभक्षी हैं, तो इनको भी कोई दोष नहीं गंगा जी परम पवित्र हैं इसलिए उनको भी दोष नहीं समर्थ है ये सब तो ये नियम ये बना जो समर्थ होंगे उनको दोष नहीं होगा तो कभी कभी संसार में भौतिक दृष्टि से भी लोग समर्थ बनने की कोशिश करते हैं और फिर ये समझते हैं कि चूंकि हम समर्थ हैं इसलिए हमें हम दोष नहीं होगा और थोड़ा बहुत कहीं कहीं दिखाई भी देता है। हम समाज में देखते हैं कि जो लोग बहुत धनी नानी है ऊंचे पदों पर है अगर वो कोई उनमें दुर्गुण भी होते हैं तो व्यक्ति उन दुर्गुण का ध्यान न देकर के धन के कारण उनकी प्रशंसा ही करते हैं उनके गुण ही गाते हैं पद के कारण उनके गुण गाते हैं ऐसे देखा जाता है उनको हालांकि <coughs> उचित नहीं है लेकिन समाज की रीत इस प्रकार की है जहाँ सामर्थ्यमान व्यक्तियों को देखते हैं उनमें अगर कोई दोष भी होते हैं तो उन दोषों को नजरअंदाज कर देते हैं उनकी तरफ देखते नहीं ध्यान नहीं देते उनकी महिमा को गुण को सामर्थ्य को ही देखते लेकिन अध्यात्मिक से देखें तो सामर्थ्य जो वो है व्यक्ति की जो आध्यात्मिक सामर्थ्य सामर्थ्य है, सामर्थ है। भौतिक सामर्थ्य व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है भले ही संसार में उसे सामर्थ्य माना जाए लेकिन वो कोई सामर्थ्य है नहीं व्यक्ति निर्धनी है तो भी दुर्बल है और अगर बहुत धनी हो गया तो भी दुर्बल है अब उसको क्या बात की दुर्बलता है धनी व्यक्ति को धनी व्यक्ति को दुर्बलता इस बात की कि धन की रक्षा करेगा दूसरे लोग उसका धन छीनने के चक्कर में लगे हुए हैं तो उससे अपना बचाव करें रात रात भर से नींद ना आ गए परेशान हो चोर चुरा ले तो रोता फिरे ये सब उसकी कुछ समस्याएं जो है धनी व्यक्ति के साथ में आ जाती है तो वो कोई धन सदा शक्ति हो सामर्थ हो ऐसा नहीं है लेकिन अध्यात्म विद्या ऐसी सामर्थ है कि उसके साथ में संसार का कोई बल चलता नहीं सबसे समर्थ व्यक्ति वो है जो अध्यात्म विद्या से परिपूर्ण है संपन्न है उसमें कौन सी शक्ति है उसमें शक्ति कोई शरीर की शक्ति नहीं है उसमें जो शक्ति है उसकी कोई धन की शक्ति उसके पास नहीं है जन की शक्ति उसके पास नहीं है अध्यात्म विद्या के उसके, उसके अंदर शक्ति है पारमार्थिक शक्ति उसके अंदर है और पारमार्थिक शक्ति है वो व्यक्ति को अजेय बना देती है तुलसीदास जी ने समर्थ शब्द जो रखा वो बहुत सोच समझ कर रखा समर्थ वैसे तो सामर्थ का बिगड़ा हुआ अपभ्रंश रूप है ही जो सामर्थ वाले व्यक्ति हैं उनको तो कहते हैं, कोई दोष नहीं लगता कोई दोष देता नहीं लेकिन सामर्थ को जब उन्होंने समर्थ कर दिया तो उसके माने ये हो गया जो समता रूपी रथ के ऊपर आरूढ़ है वो अजय ये समता क्या है अध्यात्म ज्ञान व्यक्ति को समता के रथ पर आरूढ़ कर देता अजय हो जाता है उसके मन में समत्व भाव कहीं न किसी शराग न किसी दोष न कोई मित्र न कोई शत्रु ऐसे व्यक्ति को कोई कहे कि देखो तुम्हारा जितनी सब संपत्ति है सब हम छीन लेंगे तुमको भंगी बना देंगे तो वो कहेगी संपत्ति को हमने पहले ही छोड़ दिया है जिस जिसको तुम भंगी समझते हो वो हम पहले बने बनाए अब तुमने तो क्या बनाओगे बताओ अब ऐसे व्यक्ति को कोई क्या बिगाड़ सकता है कोई एक इस प्रकार की घटनाएं अति इस प्रकार का कोई कोई जो है वो यूनान का जो भाषा आया हिंदुस्तान में उसको एक संत मिल गए उसने उस संत से कहा कि तुम तो हमारे साथ यूनान चलो हमने सुना है कि भारतवर्ष में बहुत संत नामी जंत होते हैं एक हम चाहते हैं कि यहाँ से एक संत तो हम ले जाए यहाँ से हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बड़ी संपत्ति त्यागी देखी एक संपत्ति यहाँ सुनी कि यहाँ के जो है संत भी एक बहुत बड़ी संपत्ति है बड़ी महिमा इनकी है तो एक हम ले जाना चाहते है उसने तो कह दिया कि हम तो नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ संत में तो उसने कहा तुम तो नहीं जानते कि हम जो है इस समय पृथ्वी पे सबसे बड़े सम्राट है। हैं हम तुमको गिरफ्तार कर देंगे बांध के तुमको ले जाएंगे उसने कहा तो हमको नहीं बांध सकते संसार की कोई शक्ति हमको बांधने के सामर्थ्य नहीं रखती कहीं तुम किससे बात कर रहे हो तुम्हारे सामने खड़ा एक बहुत बड़ा बादशाह है तुमने देखी हमारे पास तलवार है तुम्हारा सिर काट देंगे और एक आश्चर्य कटने से हमारा क्या बिगड़ता है जो व्यक्ति इस बात को इस प्रकार का जो और औख जिसका कि मन बुद्धि निरंशमाते विचलित ना हो और सर काटने के लिए तलवार लिए सामने खड़ा हो और उसको बचाने वाला को दूसरा कोई दूसरा व्यक्ति आसपास पास ना दिखाई देता हो और वो व्यक्ति निर्भय खड़ा रहे तो भला बताओ ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति में सिकोन पार पा सकता है कौन जीत सकता है इसको इसलिए कहते हैं वो अजय हो जाता है यह आध्यात्मिक पुरुष अजय है उसके ऊपर कोई बल नहीं चलता कोई धन की उसके साथ में नहीं चलती कोई उसको किसी प्रकार के उसको जो है वो शक्ति को प्रयोग करना चाहे उसे कोई प्रयोग उसके साथ शक्ति का नहीं तो ऐसे व्यक्तियों को कोई दोष भी नहीं थे ये सामर्थ्यवान तो व्यक्ति जो अजय है इनको फिर कोई दोष सर्वतंत्र स्वतंत्र है ऐसे व्यक्ति जो है वो संसार में पाप करें तो, तो कम्य करें तो पाप में का कोई उनके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता संसारी व्यक्ति <*जीया>, जो अज्ञानी व्यक्ति पाप करेंगे तो उनको उनको उसका दुख फल भोगना पड़ेगा उनको लिप्त होंगे कर्म का बंधन होगा कुम कार्य करेगा तो, करे तो कर्म का बंधन होगा उसका भी फल उन्हें भोगना पड़ेगा लेकिन ये व्यक्ति जो है वो शुभ कर्म कैसे भी करें उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं कोई असर उसका भी नहीं तो क्योंकि बिल्कुल स्वतंत्र है बिल्कुल कार्य करने के लिए कोई नहीं कह सकता शुभ कार्य कर रहे कर रहे हैं तो कर रहे हैं क्या है। जिसको अशुभ लगता लगता रहे कि लोग भाग इसे बुरा कहेंगे कहते रहे किसी के बुरा कहने से बुरे थोड़े हो जाएंगे कई आपने बड़ा अच्छा काम किया अच्छा काम कोई प्रशंसा करता तो अच्छे करने उसके अच्छे कहने से हम थोड़े थो थो जाएंगे हम जैसे हैं तैसे हैं अपने आप में जैसे हम ऐसा तो कोई समझता नहीं कि हम कैसे हैं वो तो अपनी दृष्टि देख लेता अच्छे हैं तो अच्छा बोल देता है अपनी दृष्टि बुरा समझ लेता है तो बुरा बोल देता है नम अच्छे न बुरे किसी का अच्छे बुरे कहने से होता क्या इतनी ऊंचाई वाले व्यक्ति को बड़ा क्या कोई कर सकता है की तो बात करते समर्थ कहा नहीं दोष गुस्सा ही ऐसे व्यक्ति को कोई दोष नहीं रवि पावक सुरसरी की ना जैसे उदाहरण दे दिया जैसे कि रवि पावक और सुरसरी ये तीनों उदाहरण देखा सूर्य पावक अग्नि और सुरसरी गंगा जी ये तीनों उदाहरण दिए उसी प्रकार से समर्थ व्यक्ति कोई भी हो उसमें तो कोई दोष नहीं होता लेकिन अब देखो सावधान कर देते तुलसीदास तो जी कहो चाहे नारद जी को कहो सावधान क्या करते हैं माने कोई अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी का रूप धारण करने लगे उसकी तुलना करने लगे कि देखो ज्ञानी व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं कि कोई निंदा स्तुति करे तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता पाप को करें तो भी उनके बंधन ऊपर पड़ता हम भी पाप को नहीं करेंगे हम भी पाप करेंगे हमको भी नहीं लगेगा तो कहते ये मूर्खता की उसे जरूर पाप लगे ज्ञानी व्यक्ति की <क्षग> बराबरी करने में अज्ञानी व्यक्ति पाप करने लगे ज्ञानी व्यक्ति को देख करके तो वो पाप से बच नहीं सकता तो कहते हैं जो ऐसे हिस्सा करें नर जड़ विवेक अभिमान ऐसे मनुष्य जो जड़ विवेक के कारण जिनको कितनी बुद्धि नहीं है कि कहा किसकी समानता किससे करनी चाहिए किसकी नकल करनी चाहिए किसकी नकल नहीं करनी चाहिए ऐसा विवेक ही नहीं और जो अभिमान है वो ये समझते हैं कि हम बड़े समझदार हैं हम भी प्रकार से करेंगे तो कहते है, हैं ये मूर्तता की बात नहीं हिस्सा शब्द जो है वो गांव में बोला जाता है और ये प्राय समानता के अर्थ में होता है बराबरी करना जैसे कहते हैं बराबरी करते हैं तो हिस्सा बोला जाता है हो सकता है ईर्षा से बना हो ये शब्द ईर्षा से बन गया हो हिस्सा ईर्षा करना कि देखो दूसरे व्यक्तियों की बड़ी इनका स्वागत हो रहा है बड़ा इनका सम्मान हो रहा है तो जैसे ये रहते हैं जैसे बाल बनाते हैं जैसे ये इनके कपड़े पहनते हैं जैसे ये बैठते हैं वैसे तो ही हम भी करेंगे तो हमारा हम भी सम्मान होगा ऐसे कहकर अगर कोई करने लगे नकल तो इसको कहते हैं हिस्सा करना है नकल करना है या बराबरी करना है तो ये बराबरी मूर्खता की बात है इसलिए कहते हैं ये कोई समझदारी की बात नहीं अभिमान के कारण कोई अज्ञान के कारण इस प्रकार करता है उसका ऐसा करना ठीक नहीं कल्प भर नरक में जीव के इस समान कहते हैं ये जो है ये कल्प भर नरक में पड़े मन नरक में पड़ेंगे मन अपने अशुभ कार्य करने के कारण से उनका फर इनको अवश्य भोगना पड़ेगा तो ये जो जीव के इस समान के जीव होकर के जीव रहते हुए ईश्वर की तुलना करे अपने आप को ईश्वर के समान समान के माने अपने आप को अब जैसे विष्णु भगवान है ईश्वर को प्राप्त है शंकर जी ईश्वर को प्राप्त है अब शंकर जी जिस प्रकार से शमशान की भस्म लगाए हुए हैं तो कोई कहे हम भी शमशान की भस्म लगाएंगे शंकर जी हैं सांस को लगे हम भी सांस को लगे तो ये हिस्सा करना का ये जो तरीका जो है ये है ये करने का तरीका नहीं ये नकल करने की चीजें नहीं है नकल करना है तो शंकर जी की क्या नकल करो ये शंकर जी के वेदांत ज्ञान का नकल करो शंकर जी का अद्वैत वेदांत का जिसका उपदेश तो देते हैं उसको नकल करो सीखो शंकर जी के शरीर में जो भस्म लगी हुई है वो वैराग्य की है अपने अंदर वैराग लाओ भस्म लगाने की नकल क्या करें? शास्त्र को जो नहीं समझते अज्ञानी लोग समाज में इस प्रकार के गलत गलत जो कार्य करते रहते हैं उनके लिए शास्त्र को सावधान करता है तो क्या देखो लोग बार बहुत बार समाज को ही प्रमाण मानते हैं कहते हैं देखो समाज में ऐसे बहुत से लोगों को हमने देखा है जो सांप लगे रहते जो भसम लगाए रहते हैं संस्थान की हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है तो आपने जिन लोगों को देखता देखा है वो लोग जो कर रहे हैं वो अज्ञान के कारण गलत कर रहे हैं उनको नहीं वैसा करना चाहिए उनको समझना चाहिए कि शंकर जी के माने क्या है शंकर जी के भस्म का अर्थ क्या है शंकर जी की जताओं का अर्थ क्या है इस बात को समझे और जो बात शंकर के तत्व में जो बात है उसको स्वीकार करें, उसको धारण करें। शंकर जी के समान वैराग्यमान बने शंकर जी के समान ज्ञानमान बने ये तो ठीक है उनको विष्णु भगवान शेष ना के सैया के ऊपर सहन कर रहे हैं ऐसा अब उनकी खुशी को बराबरी करनी है तो ये शरीर है प्राण है मन बुद्धि है प्रकृति है माया है अविद्या है अज्ञान है जिनसे सबसे ऊपर उठो आप की स्थिति में रहो अगर बराबरी करनी है तो करो वैसे, लेकिन कहो कि हम भी विष्णु भगवान की बराबरी करेंगे एक साथ लाएंगे उसी पर लौटेंगे तो कहिए समूखता की बात है ये कुछ बात समझ नहीं आई इसलिए जो है ये है बहुत लोग इस प्रकार की देवताओं की इस प्रकार की जो नकल करते हैं देवताओं की नकल करें, नकल करने में कहीं कहीं नकल करने के लिए भगवान राम ने जैसे जो नरलीला की वो इसीलिए किया नरलीला इसलिए कि नर उनका अनुसरण करे जैसे भगवान माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं वैसे तो चाहिए बालकों को भी चाहिए माता पिता की आज्ञा करो नकल उनकी जैसे भगवान रोज वेद सुनते हैं प्राण सुनते हैं जैसे वो सुनते हैं नकल करो उनकी वो उसी प्रकार से सुनो भगवान राम जिस प्रकार से तपस्या करते हैं उस प्रकार से तपस्या करो भगवान राम जैसे प्रजा पालन करते हैं उस प्रकार से सब लोकहितकारी कल्याणकारी लोक कल्याणकारी कार्य करो नकल करने के लिए वहां है ये तो विवेक हुआ और अविवेक तब हो जाता है जब जहाँ विष्णु भगवान के शेषनाथ की सैयादों पर लिटने लगे जहां पर जब वो भगवान शंकर जी के सांप है उन सांपों को लैटने लगे जहाँ शंकर जी के भस्म है वो शरीर भस में, में भस्म लगाने लगे शमशान की ये सब करने के लिए नहीं लगाते यह अविवेक की बात हो जाएगी तो कहाँ समानता कहाँ असमानता किसकी निकल करनी है किसकी नहीं करनी है विवेक होना चाहिए और विवेक और अविवेक होता क्यों है ये व्यक्ति की अपनी ना समझी के कारण होता कहते हैं अभिमान के कारण होता जब व्यक्ति जिसकी बुद्धि में जो बात आती है उसी बात को वो सही मान लेता है तो ये अभिमान के कारण है अपने मन में जो बात आ गई बास वही सही है क्या है ये अभिमान है अगर अभिमान न हो तो व्यक्ति की बुद्धि में जो बात आवे जो निर्णय करे जो बात उसकी समझ ना आवे उसको चाहिए कि उस अपनी बात का समर्थन शास्त्र से और गुरु से करा ले। लेकिन अभिमान के कारण व्यक्ति न शास्त्र को देखेगा न गुरु के पास जाएगा अपनी जो बात आ गई बस वही अभिमान का लक्षण जैसे कोई छात्र जो है वो गणित का एक सवाल लगावे और सवाल लगा करके जो उत्तर आवे वो अभिमान के कह मैं जो सवाल लगाता हूँ बिल्कुल सही होता है और जो मैंने उत्तर निकाल दिया यही सही है उत्तर माला में देखा मिला है तो उसे मिलनेगा अभिमान के कारण क्या कहते मेरा ही सवाल सही है उत्तर गलत है अरे विवेक ये कहता है जो जो उत्तर है उसमें जो लिखा हुआ है वो गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है अगर आपका सवाल में दोनों में अंतर है तो पहले तो यही मान के चलो कि तो उत्तर जो है वो सही है तुम्हारा सवाल गलत है लेकिन फिर भी तुमने सवाल में अपनी गलती न मिले ढूंढे तो किसी मास्टर के पास जाओ जो कि सवालों को जानता हो उससे पूछो कि भाई हमारा उत्तर ये आता है वो उत्तर किताब उत्तर ये दिया हुआ दोनों से कौन ठीक है अगर गुरु बता दे कि तुम्हारा उत्तर जो है वो सही है गलत किताब में गलत छप गया है तो चलो ठीक बात अगर वो मास्टर ही बता देता है कि नहीं उत्तर में वो लिखा हुआ वही सही है तुम्हारे सवाल में कही गलती तो उससे पूछना चाहिए भाई हमें बताइए कहां हमारी गलती है ये मेरा विमान का लक्षण बस ऐसे ही सारे संसार की बात संसार में ये नियम है कि जो हम बात समझते हैं वही बिल्कुल सही है ये अविवेक है उसको बराबर चाहिए कि अपनी बात का समर्थन गुरु से शास्त्र से कराता रहे जीव के लिए यही कल्याणकारी अब जो स्वयं ज्ञान जाए गुरु के पद को प्राप्त कर ले परमात्म भाव स्थित हो जाए समस्त शास्त्रों का उसको ज्ञान उसके हृदय में उदाटित हो जाए तब उसके बाद की बात अलग तब ठीक है में उसको नहीं, और तो जो कहेंगे वो करेगा सब दोनों बातें एक ही होंगी शास्त्र के विरुद्ध उसका आचरण भी नहीं होगा शास्त्र के विरुद्ध उसकी मान्यता भी नहीं होगी तब तो अपने स्थान पर ठीक है इसलिए कहते है जो असि हिंसा करें नर जगद देख अभिमान कर नर कमान जीव की समान ये प्रसंग जो आया इसमें बात सुंदर प्रसंग है ये एक बहुत बड़ी शिक्षा की बात है इसलिए तुलसी राशि ने विस्तार कर दिया तुलसी राशि जानते हैं जहां आवश्यक बात होती है जिसको महत्व तो देना चाहते हैं उसका विस्तार कर देते हैं वैसे ही कोई इतनी बड़ी विस्तार करने की जरूरत नहीं थी लेकिन चूंकि एक बड़े शिक्षा की बात है जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, बात है अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो फिर बड़ी हानि होती इसलिए इसको विस्तार कर देते हैं और उसी आगे भी बढ़ाएंगे कल भी देखेंगे इसी का एक भाग अभी और भी है प्रसंग में कल नान्यापृारगुपते हृदय सुमदी नाम भक्ति प्रयच रघुपुंगल निर्भराम का श्रीराम जय राम जय जय राम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 श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जरा